ध्यान जिस जिस से बढ़ता है वैसे वैसे प्रार्थना अविरभूत होती है जिस जिस से प्रार्थना बढ़ती है ध्यान अविर्भूत होता है और एक घड़ी आती अंत में जहाँ तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये प्रार्थना है या ध्यान विचार सुन्य हो जाते हैं दोनों में ही और दोनों में ही प्रेम की अशेष धारा बहने लगती है इसलिए अंतिम घड़ी में मंजिल पर भक्त और ध्यान मिल जाती यात्रा में भेद हो सकता है अंतिम पड़ाव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 नहीं तो चैतन्य महाप्रभु कैसे पैदा हों? चैतन्य को नाचते देखकर तुम्हें चैतन्य में और मीरा में रक्ति भर भी फर्क नहीं मालूम पड़ेगा देह भला पुरुष की हो अंतस्म स्त्री का है नीचे ने बुद्ध और जीसस के विरोध में जो कुछ बातें कही है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 तभी तो गीतांजलि जैसे महाकाव्य का आविर्भाव हो सका इतना बड़ा काव्य मस्तिष्क से पैदा नहीं होता हो ही नहीं सकता है मस्तिष्क बड़ा गणित पैदा कर सकता है बड़ा काव्य नहीं मस्तिष्क के पास उतना रस ही नहीं है रुख सुखा हिसाब है आइंस्टीन और रविनाथ की मुलाकात हुई थी वो पुरुषित्त और स्तर चित्त का मिलन है वो मुलाकात बड़ी मजेदार है आइंस्टीन कुछ कहता है रविन्द्रनाथ कुछ कहते हैं वो बातें करीब करीब मालूम पड़ती हैं फिर भी समानांतर चलती मालूम पड़ती जैसे समानांतर रेल की पटरियां चलती हैं पास पास होती हैं मिलती कहीं नहीं रविन्द्रनाथ और आइंस्टीन की चर्चा वैसी है बड़ा मधुर वार्तालाप है क्योंकि उतने बड़े दो मनीषी मिले हैं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 कोई लेना देना नहीं होता बीमारी और चिकित्सक का सीधा साक्षात्कार होता है तभी कुछ वैज्ञानिक घटना घट सकती निदान हो सकता है गुरु की उत्सुकता चिकित्सक की उत्सुकता है वो बीमारी को सामने रखता है तुमको सामने नहीं वो बीमारी को मिटा देने में उत्सुक है तुम पीछे हो तुम्हारे व्यक्तिगत लगाव आसक्तियों का कोई मूल्य नहीं है ठीक से देख पाता है कि तुम कहां हो गुरु ठीक से तुम्हें चला पाता है